वेदांत श्रमण का अधिकार है साधन चित्र से सम्पन्न उसमें सठ संपत्ति में आ जाता है ना संधम तो वही उजली निकरे वगैरह सब हो गया तो उसमें सफुटा वगैरह सब आ जाता है और यदि वहाँ भी ये भी वो नहीं है तो आगे कोई वेदांत श्रवण का कोई फल होता है क्या तो आधार के बिना कुछ भी होता नहीं है तो यह योग सा तो सबको मान्य है कि विसाधना में सब शक्ति में जाएगी ये सब होने चाहिए अहिंसा पूर्णता होना चाहिए अहिंसा ऐसा महाभारत में कहा गया है श्रीमद भागवत में ज्ञानेश्वरी में इतना नाथ ही रामायण में यज्ञ की हिंसा भी हिंसा ही मानी गई है वहाँ वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती है ऐसा तो नहीं किया गया है बिल्कुल जिसी देशों का हिंसा है ना भागवती भी उसी तो सब ऐसे ये बाल बालों ने ऐसा ऐसा सब बोल दिया सागर में पिष्ट जो भी याद है न, पिष्ट भी रहा तो, तो वहाँ तो वो पशु से वो वहाँ पर बीज ही लिखा है सागरवास ने सागर भाष ने पशु का तो बीज किया है महाभारत ने भी बीज बताया है विवाद वाले लोगो ने उसका युषण लोग करते हैं तो कभी भी जीता नहीं करनी चाहिए और सत्य आया है ना सत्य जो है ना मनसा बाशा कर सत्य का पालन करना चाहिए अस्ते का मतलब है चोरी की योग शास्त्र में है न बहुत व्यापक परिभाषा है अस्तय की अस्त्य आया था इसमें अशास्त्र पूर्वकम है ना अशास्त्री विधि से दूसरे के द्रव्य को स्वीकार करना ब्रह्मचर्य और अपरिद्रह है किसी को दिया हुआ तो लेना नहीं है खुद भी अर्जन करके उसके लिए अर्जित नहीं करना तो को साधक को यह सब मन इसमें फंस जाता है, करके तो जाता है। तो बन कर में। आगे देखेंगे तो ये पांच यम हो गए जात देश काल समयान और छिन्ना साहर भूमा महाव्रतम जाति देश क्या लेना या है ना यम को बताया जा रहा है जो पांच यम है ना वे क्या है महाव्रथम महाव्रत है कैसे हैं वो महाव्रत कहे जाते हैं पांचों यम महाव्रत कहे जाते हैं किस स्थिति में महाव्रत कहे जाते हैं तो बताते हैं जाति देश काल समयान और जाति देश काल और समय कर नियम जाति देश काल और नियम की सीमा से रहित जाति देश काल और नियम की सीमा से रहित यम साल महापक्ष महा कहे जाते हैं थोड़ा सा सूत्रार्थ समझने के लिए पहले कुछ और सुन लेंगे सूत्रार्थ तो बाद में ठीक से लगेगा आपको है तो यहाँ पर इस शब्दों पर ध्यान देंगे सूत्र के जाति देश काल समया अनवच्छिन्न है ना न अनौच्छिन्द है यहाँ पर तो यहाँ पर अनवच्छिन्न का सबके साथ है जाति अनवच्छिन्न जाति के साथ और देश के साथ काल के साथ और समय के साथ जाति से अनवच्छिन्न देश से अनवच्छिन्न काल से अनवच्छिन्न और समय से अनवच्छिन्न अवच्छिन्न्य व्यावृत भी होता है और युक्त भी होता है ना न्याय शास्त्र में जगह जगह जो आता है वहाँ व्यावृत में होता है न अच्छा तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैंने बताया या या तो सीमित सीमित अच्छा अविच्छिन्न करुक्त होता है अविच्छिन्न ये तो विच्छिन्ना टूटता हुआ अब अविच्छिन्न कर न टूटने वाला सतत चलने वाला अवच्छिन्न और जो अभी एक शब्द है ना उसका सतत चलने वाली अवच्छि न्याय शास्त्र भी कह सकते है ना यहाँ पर जो अनविन्न शब्द है तो, में में है। में, में है। तो, तो वह से करेंगे जाती अनवच्छिन्न है ना ये जाति की सीमा से रहित जाति की सीमा से रहित नवजाति के द्वारा जो सीमा सीमित न हो जाति के द्वारा व्या हो मतलब जाति की सीमा से रहित देश की सीमा से रहित काल की सीमा से रहित तथा नियम की सीमा से रहित यम से रहित कौन यम सार्वम महाव्रत कहे जाते हैं सार्व महाव्रत कौन कहे जाते हैं यम, यम कैसे यम जाति देश काल और समय की सीमा से रहित और सिंह नहित जाति की सीमा से जाति अनोच समझेंगे मतलब जाति की सीमा से रहते ध्य पहले देखेंगे फिर सूत्रकार हम आपको बनाएंगे देखो यदि कोई मछली पकड़ने में मछली मारने वाला व्यक्ति ऐसा करे मछली मारने वाला व्यक्ति क्या करे कि मैं केवल मछली को ही मछली की ही हिंसा करूंगा दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा मछली की ही हिंसा करूंगा दूसरे की हिंसा नहीं करूँगा तो इस प्रकार की जो अहिंसा है ना अहिंसा क्या है अन्य की हिंसा करना मछली की ही हिंसा करूंगा अन्य की हिंसा नहीं करूँगा तो मछली से अतिरिक्त अन्य की अहिंसा हो गई तो जो अन्य की अहिंसा हो गई ये ध्यान देना तो मछली जाति के प्राणी से अतिरिक्त अन्य जाति वाले प्राणियों की अहिंसा हो गयी मत्स्य जाति वाले प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों की क्या हो गयी अहिंसा हो अवच्छिन्न हिंसा होगी मतलब जाति की सीमा जाति की, uh -huh. की, की, uh -huh. तो की सीमा से uh -huh. युक्त हिंसा हुई सीमा हो गई ना कि हम इस प्राणी की हिंसा करेंगे इस प्राणी की हिंसा तो जाति की सीमा से युक्त हिंसा हो गई और होना तो ऐसा क्या यह जाति से अनवच्छिन्न जाति की सीमा से रहित जाति की सीमा से अनवच्छिन्न या जाति की सीमा से रहित जाति से ना अनावच्छिन्न करता है जाति की हिंसा होनी चाहिए वो अहिंसा तो ऐसी होगी किसी भी जाति वाले प्राणी का वध नहीं करना है किसी भी जाति वाले प्राणी की हिंसा नहीं करनी है थोड़ा भ्रष्ट देखेंगे सूत्रार्थ बाद में समझाएंगे है उनमें है ना उनमें करता हूँ पांच प्रकार के यमो में उनमें या तो ऐसा समझना कि सूत्र में आए हुए जो जाति नच्छीन काल अवच्छी अवच्छीन अना समय अनाव छिन्न है ना तो इनमें आप तो ये ले लेना ले उन पांच क्या अच्छा क्या रहेगा में नहीं वो में ले, ले लेना है ना पांच यमों में पांच पांच यमों में प्रथम क्या है अहिंसा पांच यमों में प्रथम क्या है अहिंसा और अहिंसा ध्यान देना बता रहे हैं पहले जात अवच्छिन्ना सूत्र में अनोच्छिन्न है ना या वास्तव में जात अवच्छिन्ना जाति से अवच्छिन्न अहिंसा बताई जा रही है जाति से अवच्छिन्न अहिंसा बताई जा रही है मत्स्य बंधक अर्थ है मछली मारने वाला या मछुआरा मछुआरे का मत्ष एव यहाँ हिंसा पदकूट को जोड़ के ऐसे करेंगे मछली मारने वाले का मछली की ही हिंसा करना मत्स्य एवं है ना मछली की ही हिंसा करना अन्यत्र हिंसा अन्य प्राणियों की हिंसा न करना मछली पकड़ने वाले का मछली की ही हिंसा करना अन्य प्राणी की हिंसा न, न करना तो अन्य प्राणी की क्या हो जाएगी हिंसा, तो ये हिंसा कैसी हो गई? जाति का अवच्छिन्न कैसी हो गई? जाति से अवच्छिन्न अर्थात जाति की सीमा से युक्त हो गई, जाति की सीमा से युक्त हो गई, है ना सूट में क्या बताया अवच्छिन्न की अनवच्छिन्न अनवच्छिन्न जाति से अनवच्छिन्न कौन अहिंसा होगी जो किसी भी जाति वाले प्राणी की हिंसा न की जाए तो हो जाएगी जाति से अनवच्छिन्न हिंसा यहाँ पर क्या है मत्स्य जाति वाले प्राणी से अस्तित्व जाति वाले प्राणी की अहिंसा है मत्स्य जाति वाले प्राणी से अस्तृत् जाति वाले प्राणी की अहिंसा है बताई समझ में तो ये जो जो भाषा में जो कही गई ये अहिंसा ये कैसी हो गयी जाति जाति अवच्छिन्न अहिंसा हुई जाति अवच्छिन्न क्या हुई अहिंसा तत्व तो अहिंसा जात के वो छिन्नना है ना अहिंसा जात वो छिन्नना के आगे डेस्क लगा के सुविधा हो जाएगी मतलब तो उसी को समझाया आगे कि मछुआरे का मछलियों की ही हिंसा करना अन्यत्र ना अन्य प्राणियों की हिंसा ना करना तो अन्य प्राणियों की जो अहिंसा हुई अन्य प्राणियों की क्या हुई तो अन्य प्राणियों की जो अहिंसा हुई वो हुई जाति से अवचिन्न जाति से अवचिन्न कौन अहिंसा ठीक सूत्र में फिर देखेंगे जाति के बाद क्या है देश सूत्र में देश से अनवच्छिन्न हिंसा कहा गया है ना देश से अनवच्छिन्न देश से अनवच्छिन्न हिंसा को समझने के लिए पहले देश से अवच्छिन्न देश से अवच्छिन्न का मतलब है कि देश की सीमा से युक्त है कैसे कोई सोचे कि मैं तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा मैं अन्य जगह हिंसा करूंगा और तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा तो हिंसा कहा नहीं करेंगे तो तीर्थ में क्या हो जाएगी तो तीर्थ में जो अहिंसा हो जाएगी वह होगी देश से अवच्छिन्न अहिंसा तीर्थ में जो अहिंसा हुई इस प्रकार की उसे क्या कहेंगे देश से अवच्छिन्न अवच्छिन मतलब तो देश की सीमा से युक्त देश की सीमा से युक्त लगाइए देश देशा व, आ, कहते हैं वह देश देश से अवचिन्न वही अहिंसा सा है ना, देश से अवचिन्न वही अहिंसा देशाउन से आगे डिस्कस करते सकते देश से उच्छिन्न वही हिंसा क्या ना नीर्थ अमी ऐसा लगा सकते हैं तीर्थातिरिक्त स्थान है अनिस्यामी क्या जोड़ सकते हैं तीर्थातिरिक्त स्थान्यामी तीर्थ से अतिरिक्त स्थान में हिंसा करूंगा मत्स्य की या अन्य प्राणियों की कुछ भी तीर्थ से अतिरिक्त स्थानों में हिंसा करूंगा और तीर्थ है न अस्यामी तीर्थ में हिंसा को नहीं करूंगा तो तीर्थ में हिंसा को नहीं करेंगे तो तीर्थ में क्या हो जाएगी तो ये तीर्थ देश में अहिंसा होगी तो तीर्थ देश में जो अहिंसा होगी वो कैसी होगी गयी अहिंसा देशाविन्न हो गयी देशा और होना कैसी चाहिए नहीं करनी है जो किसी भी देश में हिंसा नहीं की जाएगी वो कैसी होगी देश किसी भी देश में गय तीर्थ हो या गय तीर्थ हो शैव काला विन्ना न चतुर हनिस्यामी न पूर्णे आनी कालव हनिस्यामी सावचिन्न अहिंसा काल से अवच्छिन्न अहिंसा वह काल काल काल से से वही वही से अवच्छिन्न अहिंसा काल से अवच्छिन्न अहिंसा जैसे कोई सोचे कोई ऐसा करे कि एकादशी को हिंसा नहीं करूँगा चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा मतलब हम एकादशी को चतुर्दशी को और पूर्ण दिनों में क्या करेंगे हिंसा को नहीं करेंगे और अन्य दिनों में क्या करेंगे हिंसा को हाँ अन्य दिनों में हिंसा को करेंगे एकादशी पूर्णिमा और शुभ दिनों में नहीं करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी से हिंसा हो जाएगी काल की सीमा से हिंसा हो जाएगी वही है सा अहिंसा और कालावच्छिन्न अहिंसा को कहा जाता है न चतुर्दश्याम अहिस्यामी अहिस्यामी को जोड़ेंगे चतुर्दशी में हिंसा नहीं करूंगा पूर्ण आनी ना श्यामी पूर्ण दिन में हिंसा नहीं तो नहीं करूंगा, ये क्या है कि काल किसी मतलब कि किसी इसका मतलब अन्य दिन में करेंगे तो ये जो हिंसा अहिंसा उसी काल से अवच्छिन्न हिंसा हो गई काल की सीमा से युक्त हो गई अब फिर समय आया ना समय नव छिन्न कहा गया है ना तो पहले समयाव छिन्न सुन लेना सा तीन, तीन हिंसाओं से उपरत हुए तीन हिंसाओं से निवृत्त हुए तीन हिंसा की तीन हिंसाओं से निवृत्त हुई तीन हिंसाओं से निवृत्त हुए मनुष्य की हिस्सा योग हुआ अहिंसा कौन समयावच्छिन्न तीन हिंसाओं से उपरस हुए मनुष्य की समयावच्छिन्न वही अहिंसा समयावच्छिन्न वही अवच्छिन्न अंसाओं से निवृत्त हुए मनुष्य की समयावच्छिन्न वही अहिंसा समयच्छि साथ लेना अहिंसा समयावक्षण अहिंसा को देखेंगे यहाँ पर समय का नियम समय का क्या है? है हाँ नियम जैसे ध्यान देना कोई नियम ऐसा ले लेकर ले करतव्य की हम क्या है देवता और ब्राह्मणों के लिए हम हिंसा करेंगे और वैसे हिंसा नहीं करेंगे तो नियम ले लिया ना क्या ब्राह्मण के लिए हम तो किसी हिंसा कर देंगे देवता के लिए किसी हिंसा कर देंगे वैसे नहीं करेंगे तो वो जो अहिंसा होगी वो कैसी नियम से तो नियम ऐसा कर लिया तो नियम से अवच्छिन्न हो गई मतलब नियम की सीमा से युक्त हो गई, है ना अच्छा शास्त्रों में देवता और ब्राह्मण के लिए भी हिंसा करने का विधान नहीं है। अब ध्यान देना तीन से निवृत्त हुए मनुष्य की समयावच्छिन्न हिंसा कैसी देवता और ब्राह्मण के लिए अनिस्यामी देव ब्राह्मणा थे के लिए हिंसा करूंगा अन्यथा न अन्य प्रकार से हिंसा नहीं करेगा तो ये हिंसा हो गई ना इसे क्या कहेंगे करेंगे समयाव नियम से युक्त नियम की सीमा से युक्त इसका उदाहरण देते हैं यथाचार और जैसे क्षत्रिय नाम योद्धा नाम योद्धाओं की युद्ध योद्धाओं के लिए युद्ध में ही हिंसा है न अन्यत्र अन्य स्थान पर हिंसा तो युद्ध में ही हिंसा है अन्य स्थान पर हिंसा नहीं है तो अन्य स्थान पर क्या हो गई अहिंसा तो यह अहिंसा कैसी हुई समय से हाँ वो लियम से नियम की सीमा से युक्त हो गई योगी को तो सभी प्रकार की हिंसा से बचना है है ना योगी को सभी प्रकार की हिंसा से बचना है अब ये ध्यान देंगे तो समय से अनवच्छिन्न अहिंसा कौन होगी कि किसी के लिए भी हिंसा को नहीं करना है जाति से अनवच्छिन्न अहिंसा कौन होगी किसी भी जाति के प्राणी की हिंसा न करना है जाति से अनवच्छिन्न अहिंसा होगी मतलब जाति की सीमा से रह और देश से अनवच्छिन्न अहिंसा कौन होगी किसी भी में भी हिंसा कहीं भी किसी भी देश में हिंसा नहीं करना मतलब तीर्थ ऐसी अतिरिक्त स्थान पर तीर्� भी हिंसा नहीं करना ये हो गया देश से अनवच्छिन्न हिंसा मतलब देश की सीमा से रही ऐसी अहिंसा और काला अनवच्छिन्न अहिंसा खुद होगी किसी भी तो हाँ किसी भी काल में हिंसा नहीं करना और समय आना अनावच्छिन्निंसा कौन होगी हाँ किसी के लिए भी हिंसा नहीं करना तो जाति देश काल तथा समय से अनवच्छिन्न यम समय से अनवच्छिन्न यम सार्वभूम महाव्रत कहे जाते हैं यम को सभी को समझना अभी अहिंसा को समझाया गया है ना अब सबको समझ लेना अहिंसा के बाद क्या आया है सत्य अहिंसा के क्या या है सत्य तो सत्य को ऐसा समझ लेंगे पे सत्य को सब में घटाएंगे कि अच्छा ऐसा देखो सत्य को ऐसा घटाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे हम अमुक व्यक्ति के विषय में सत्य बोलेंगे और दूसरे के विषय में सत्य नहीं बोलेंगे हम इसके एक हम उस व्यक्ति के विषय में सत्य बोलेंगे अन्य के विषय में सत्य नहीं बोलेंगे तो अन्य के विषय में सत्य नहीं बोलेंगे पर किसी के विषय में सत्य बोलेंगे तो सत्य का ऐसा हो गया ये जाति से और अवच्छीन हो गया है ना और देश न कोई कैसा कि हम किसी तीर्थ स्थान में जाकर मिथ्या भाषण नहीं करेंगे असत्य भाषण नहीं करेंगे और अन्य जगह कर लेंगे तो सत्य का ऐसा हो गया ये देश से अवच्छीन हो गया और काल देखना हम जो है ना एकादशी में से दिन और हम एकादशी के दिन संक्रांति के दिन हम सत्य असत्य भाषण नहीं करेंगे सत्य भाषण करेंगे तो यह कैसा तो हो गया सकते, कल से और और हम अमुक व्यक्ति के लिए जो है ना झूठ भी बोल लेंगे दूसरे के लिए झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा इस समय से अवचिन इसी प्रकार घटा लेंगे अहसार सत्य असत्य भी इसी प्रकार घट जाएगा हम अमुख प्राणी के लिए चोरी कर सकते हैं दूसरे के लिए नहीं कर सकते अमुक देश में चोरी करेंगे अमुख में नहीं करेंगे अमुक काल में करेंगे सब गृह घट जाएगा तो सारे हाँ अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह सब में घटाना है क्योंकि ये सा, ये, सा, ये सार्व ये, सार, ये है ना अनवच्छिन्ना सार्वभमा बहुवचन है ना पांचो यम को बताया जा रहा है चलिए जाति देश काल समया अनवचिन्ना अहिंसा दया सर्वथय परिपालनी अहिंसा आ गया आ गया ना आदि से सब ले चार, एड़ी से, एड़ी से क्या लेना है जाति देश काल समय जाति देश काल तथा समय से अनवच्छिन्न अहिंसा आदि का सर्वथा कर सब प्रकार से परिपालनी योग सब प्रकार से परिपालन करना ही चाहिए परिपालनी फलिता पालनिया अच्छी प्रकार से पालन करना ही चाहिए जाति देश काल तथा समय से अनवच्छिन्न अहिंसा आदि का सब प्रकार से सर्वथा कर सब प्रकार से अच्छी तरह पालन करना ही चाहिए किसका अहिंसा आदि का अहिंसा आदि का योगी के लिए चाहिए कि वो सबका पालन करे है ना अच्छा जी आगे ध्यान देंगे तो जाति सूत्रकार शब्द लगाइए जाति जाति देश काल तथा समय से अनुवच्छिन्म सार्वभम महाव्रत कहे जाते हैं है ना जाति से अनविन्न देश से अनवच्छिन्न काल से नच्छिन्न और समय से दस जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न राज जाति देश काल और समय की सीमा से रहित यम अहिंसा यम सार्वभूम महाव्रत कहते हैं सार्वभम महाव्रत सार्व कब होंगे जब जाति देश काल तथा समय से अनवच्छिन्न यम ही सार्वभूम महाव्रत है समझिए जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न अहिंसा आदि क्या कहेंगे ठीक है हाँ जो अनवच्छिन्न होने पर सार्वभिम कहे जाएंगे जाति देश कालो समय से अनवच्छिन्न अनवच्छिन्न होने वाले जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न होने वाले अहिंसादी सार्वम महाव्रत कहे जाते हैं लग गए जो अनवच्छिन्न है वही सार्वभम है वास्तव में देखेंगे तो सार्वको बताते हैं सार्वभूमिशु अभिजित बे विचारहा यहां पर क्या क्या है है विषय का और यही जाति देश काल और समय सभी भूमियों तो में या सभी विषयों में तो विषय या भूमि कौन हुए जाति देश काल और समय अब भी इसका ही ध्यान देंगे आपसे तो इसका सर्व सर्व किया है सर्वथा यो सर्वभूमि सब प्रकार से क्या गया सर्वथा ये सर्वथा ये ध्यान देना सार्वभौमा अर्थ है सर्वभूमि अविरुद विचारा है ना तो अविरुद विचारा कि अज्ञात विचार वाले मतलब किसी भी अवस्था में जिनका व्यविचार ज्ञात ना हो मतलब किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में जिनका खंडन ज्ञात ना हो खंडन समझते किसी भी अवस्था में जिन किसी भी अवस्था में जिन व्रतों का खंडन ज्ञात ना हो मतलब किसी भी अवस्था में ये ज्ञात ना हो कि ये व्रत खंडित हो गए हैं ये व्रत तो अज्ञात व्यविचार वाले और इसका सरल अर्थ कर लेना अखंडित अविध विचारा का क्या है अखंडित सब प्रकार से ही या सब प्रकार से अखंडित ही महाव्रत कहे जाते हैं सभी प्रकार से अखंडित सब प्रकार से अखंडित अहिंसा आदि सार्व महाव्रत कहे जाते हैं अविदित विचार से अखंडित सब प्रकार से अखंडित अहिंसा आदि यम सार्वभम महाव्रत कहे जाते हैं सूत्रार्थ होगा जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न अहिंसा आदि यम महाव्रत कहे जाते हैं है ना तो ये महाव्रत है इनका पालन करना और योगी के लिए सागत के लिए और कोई व्रत हो या न हो ये करना जरूरी है, तो है आगे देखेंगे तो पंच हो गए यम चार्वकर् क्या किया सर्वभमिशु अभिजीत विचार अभिजित विचार थे अखंडित तो, भूमि है ना तो सर्वथा एवं अखंडिता हाँ। सब प्रकार से अखंडित है अब इसका मुन कर लेंगे तो पांच यम हो गए और पांच नियमों को देखिए पता पंच के पास आप लोगों ने कहा तो नियम नियम को छोड़ कर लोग आसन से शुरू करते हैं ना तो क्या शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभ हो पाता है या परमार्थ में कोई लाभ नहीं होता है साधना में यम नियम, नियम से पालन करते रहना चाहिए हमेशा पूर्णता तत्व देखना पांच नियम देखेंगे शौच संतोष तप तपस्त है ना तपा चाहिए शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये पांच नियम है पांच नियम कहो गे उन्हें तो उसे, से, और में करते में प्रथम जलारी जनितम, मृत जला जनित बाह्यम जनितम जलादिजनित मिट्टी और जल है? मिट्टी और जल आदि से होने वाला स्नान आदि मिट्टी और जलादी से होने वाला क्या मिट्टी और जलादी से होने वाला स्नान आदि ये क्या है आपका सोच है सोच का पवित्रता सोच का क्या है हाँ पवित्रता दो प्रकार की है वाय और आंतरिक योग शास्त्र के अनुसार दोनों प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए वाय और... भी, भी होना चाहिए और आंतरिक भी होना चाहिए दोनों प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए मिट्टी और जल साबुन से कोई पवित्रता नहीं होती है मिट्टी में छारी गुण होता है सब छूट जाता है साबुन में और तो जाता है है ना इसे सोच जाकर के मिट्टी से हाथ धोना अच्छा है साबुन से से नहीं होती अच्छे साबुन से भी नहीं हाथ धोना चाहिए साबुन ज्यादातर तो गाय की चर्बी आती है गाय की चर्बी रहित साबुन बहुत ही कम बाजार में उपलब्ध है जितने साबुन लोग लगाते हैं निन्यानवे से अधिक साबुनों में क्या है चर्बी है बहुत कम दो चार साबुन बाजार में बिना चर्बी के हैं वहाँ तो सब चलबी गो की चर्बी है तो हिंदुस्तान लिमिटेड की जितने साबुन है ना सब में भी सब चक्री है कपड़े में तो हम कह नहीं पाएंगे लेकिन नहाने वालों में तो होती है इसमें और ये जो जो सस्ते साबुन एक दो रुपया बड़े बड़े स्थानीय लोकल लोग बना बेचते हैं ना उनमें नहीं होता एक एक एक, एक उपाय मिल जाती नहीं चार अच्छा रुपये डेबी साहब दो महंगे होंगे बनाते ना हर जगह बनाते हैं लोग कर नाने वालों में होती है नाने वालों में इसी दो चार बच्चे हैं जैसे कि ये चंद्रिका नाम सुना है आपने लेडी मिक्स में लेडी मिक्स तो सिर्फ हो गया साबुन अभी मेडी मिक्स में नहीं है चंद्रिका में, में, में नहीं है चंदन में नहीं है सिका साई में नहीं है सब कुछ साबुन है शायद नहीं है और तो सब चर्बी लग रही है जितने लोग लगा रहे है। चर्वी, चर्वी हैं चर्बी चर्बी के बढ़िया त्वचा ठीक रहेगी उससे मिट्टी रगड़ के स्नान करो त्वचा हमेशा ठीक रहेगी ठीक रहेंगे तो ये और उससे कोई शुद्धि नहीं है बल्कि सादत का जो है ना सब तन मन सब अफिक जाता है गोबर है न ये सब ठीक तो है मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी और ये मिट्टी भी चिकनी भी काम आ सकती है चिकनी नहीं है हाथ धोने काम तो ये भी देती है हाथ तो इससे भी धो सकते हैं बर्तन भी इससे धो सकते हैं जहाँ मिट्टी उपलब्ध है यहाँ बीम से इसे क्या बर्तन की हम तो गाँव में पहले देखते थे किसी के घर में बीम साबुन से बर्तन बांज के हमने नहीं देखा आज से तीस चालीस साल पहले कहीं भी साबुन से बर्तन नहीं धोल जाते हैं। सब लोग मिट्टी से मान लेते थे और बर्तन भी पहले स्टील के नहीं थे पीतल के बर्तन होते थे और उनको भी लोग इससे लेते थे अच्छे अच्छे बर्तन हैं, लोग लगाते हैं, उसका कारण चर्बी भी लगता है देखो आप गाय का शुद्धी आप गाय रखिये और उसका घी आप जो है ना आप प्रयोग कीजिए खा लीजिए आप हाथ धो लीजिए आसानी से छूट जाएगा अपनी भैंस का भी रखिए खाइए छूट जाएगा बर्तन भी मिट्टी से धुल जाएंगे और चर्बी वाले जो घी बाज़ार में आ रहे हैं ये सारी चीज़ कम जाते हैं लोग बोलते हैं भीम क्यों लगाते बोलो घी छूटता नहीं है घी तो आसानी से छूट जाता है नहीं छूटने वाली चर्बी ही होती है है ना घी तो छूट ही जाता है और फिर प्रमाद भी लोगों के हो गए हम तो देखते सब लोग इसी बर्तन माँ से तो कोई भीम जानता ही नहीं तो कोई ऐसा बर्तन धोने के साबुन होता है साफ कोई जानता ही नहीं था भाई कोई नहीं जानता था अब शायद में अभी भी नहीं रोती होंगे हमको पक्का पता नहीं है शायद नहीं रोते होंगे राख से धोते हैं ना हाँ तो घर में अच्छे सा, साफ करते हैं हैं एक भी दाग नहीं रहता था बर्तनों में बर्तनों में आप लोटा में और उसमें उसको क्या कहते हैं जिसमें दाल देते हैं जला करके बटलोई पतेली कुछ करते होंगे उसमें मुंह देख लोआ आप अपना इतना अच्छा माल देते थे हम लोग राख राख से मिट्टी से अब तो हर जगह लोग बीम लगाते हैं फिर भी जूझे बना रहता है इतनी पवित्रता से लोग रखते थे साफ सुथरा अभी भी करते हैं हैं ना और ये आश्रमों में बहुत गलत हो गया निकलु साबुन सब लगाने लगे और ये देखिए अब तथा मृत जलादिम की मिट्टी और जलादी से होने मिट्टी और जलादी से किया जाने वाला स्मानदि क्या मेध्या अव्यवहरण आदि क्या मेध्या अव्यवहरण आदि बाह्यम बाह्यम है ना तो बाह्यम का अर्थ होगा बाह्यम शौचम बाह्यम का क्या अर्थ है उन्मे सोच बताते हैं। तो मृत जलादिम बाह्यम क्या मेद्या अव्योहरण आदि बाह्यम मिट्टी और जलादि से किया जाने वाला या मिट्टी और जलादि से होने वाला स्नान आदि बाह्य शौच है मिट्टी और जल से होने वाला बाह्य शौच तथा मेद्य अग्देव अभ्योहरण अव्योहरण का अर्थ होता है भक्षण या भक्षण नैद्याहरण कर सकते पवित्र पदार्थ का को खाना पवित्र पदार्थ को खाना पवित्र पदार्थ को खाना मतलब भगवत अर्पित करके ही खाना, करते खाना जो भगवत अर्पित ना हो उसको नहीं खाना चाहिए और भगवत अर्पित कौन जो भगवान को अर्पित किया जा सके मतलब वो कोई निषिद्ध पदार्थ नहीं चाहिए निषिद्ध पदार्थ नहीं होना चाहिए वो भी ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए एक नंबर की शुद्ध कमाई का होना चाहिए बेईमानी की कमाई का दूध दू दू भी खरीद कर फल भी बेईमानी की कमाई का होगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते के जीवन की एक घटना है कि गुरु चार बार भाव समाधि में उन्होंने यात्राएं की यात्राएं हो गई उनको पता नहीं चलता था दिन कहा जा रही है वो अवस्था रहती थी उनकी महायोगी महा दे कहा जा रही जाती थी उनको पता नहीं रहता था है ना बिल्कुल समा सरुए सुबूते मक्का मदीना तक की यात्रा कर ली उन्होंने सब जगह चले गए तो ऐसे जाते थे तो एक किसी ग्राम में गए तो वहाँ एक बड़े सेट ने उनको निमंत्रण दिया अब एक निर्धन व्यक्ति ने भी निमंत्रण दिया और उन्होंने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो पहले तो उन्होंने उस जो बहुत बड़ा ढही व्यक्ति था वो बुलाने आ गया बोले महाराज चलिए तो चले गए उसने छप्पन प्रकार का भोजन बनाया था सोने चांदी की थालियों में जो है भोजन परोसा छप्पन प्रकार का हर तरह का बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिठाइया सब बनाए कि महाराज जी भोजन करेंगे और भोजन परोसा गया महाराज बोले हम इतना सब खाते नहीं है हमें इतना कुछ नहीं चाहिए नहीं नहीं ले लो ले लो लो, लो, लो, लो क्या दिया एक पूड़ी वहाँ से बांधी नहीं बोले हो गया एक बांध के चलती है एक पूड़ी केवल बांधी केलों को भी खाने नहीं दी अब गरीब के यहाँ गए तो उसने बेचारे ने क्या किया था कि दिहाड़ी करके वो आया था और वही बाजरा जरा खरीद करके बाजरे की रोटी बनाई और चना की सब्जी चना की सब्जी जान के चना की पत्ती के साथ बनता है और वो बनाई वहाँ बैठ कर के खूब खाया है खेलों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि इतना छप्पन प्रकार का भोजन मिठाई खीर पूरी छोड़ करके आगे रसगुल्ले और वहाँ तो ये खाया भी नहीं एक रोटी एक पूड़ी बांध रखा है यहाँ तो खा चले जा रहे हैं ये भी नहीं सोच रहे उसको बचेगा कि नहीं बचेगा खूब खा दिया उन्होंने और खाने के बाद क्या बोले ये अपना फेंक दिया उन्होंने अपना पात्र धोली बोले शाम के लिए बीजे मर गए अब शाम को हम कहा जायेंगे किसी भर तो बीजे को साथ में खा लेंगे बांध के लेके जाएंगे उसको भी बना लिया अब दो चेले साथ रहते थे उनको बड़ी शंका हो गई उन्होंने सोचा उन्हों लगता है इनका दिमाग घूम गया आज चेलों को तो यही होता है ना इनका दिमाग आज घूम गया है और ये तो छप्पन प्रकार का भोजन खाए छोड़ कर आए वहाँ की बच्चा भी हजारों हजार रुपया मिल जाती है यहाँ पे पैसा की तरीका नहीं भी और इसका खा भी लिए शाम को भी बांध लिए पता नहीं इस भोजन में क्या स्वाद है तो ये तो बहुत दिमाग घूम गया इनका अकेले लोग ऐसा सोचते रहे गुरु को तो सरवत थे सब जानते थे बोले तो क्या तुम सोचते हो है बोले उसका भोजन करने योग्य नहीं था तुम जानते हो तो अकेलों को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो दोनों के भोजन की परीक्षा करो बोले तो पूड़ी को नहीं छोड़ा गया पकड़ के निचोड़ो फिर खुल निकला ये तो क्या है कि गरीबों का शोषण किया है मजदूरों का शोषण करके पता करके कैसे कैसे इसने धनी इकट्ठा अच्छा किया धनी बन गया देख लो और उसका बोले निचोड़ो गरीब आदमी का उसका रोटी निचोड़ेगी एक दूधन किया तो परिश्रम की कमाई है बोले तो ऐसा रोटी खा के भजन करोगे तो तुमको भगवान भी मिल जाएंगे सूखा खा के भजन करोगे पेटों का अन्य खाओगे तो नरक जाओगे बोल जाओगे तो वही जो है ना यहाँ पर मेरहा हरण आ गया ना कि क्या है कि पवित्र पदार्थ का रक्षण करना पवित्र पदार्थ को खाना तो वही है कभी तो अच्छी माल मलाई से पहले तो लोग बचते खाने से आजकल लोग जितना अच्छा भंडारा होता है उतना अच्छा लोग सोचते हैं बढ़िया चल रहा है सभी साधन ऐसा लोग सोचते हैं बचना चाहिए सबको और श्राद्ध में तो खाना नहीं चाहिए साधक को कभी भी श्राद्ध यदि विष्णु पुराण में दिया है यदि कोई पंक्ति में बैठ गया पत्तल परोस दिए गए मालूम हो जाए श्राद्ध है तो भी उड़ जाना चाहिए वो तो सब नहीं खाना चाहिए बड़ा दोष लगता है नहीं चाहिए साधक को योगी को उससे बचना चाहिए योगी जो खाएगा तो खिलाने वाले को तो बहुत पूर्ण है तो खाने वाले को खिलाने वाला तो पूर्ण का भागी बनता ही है खाने वाले को बचना चाहिए अच्छा वो तो वो तो अपवित्र होता है ना कुछ दिनों तक सूतक रहता है तो जितने दिन तक सूतक घरों में रहता है उतने दिन तक लोग भोजन देते भी नहीं किसी को ना देते हैं ना उनके है। सूतक माना जाता है कोई तो मर जाता है घर में मृतक उच्च और मृतक सूतक होता है और जन्म सूतक भी होता है तो समय तो के तो उसको भी देखना चाहिए बिल्कुल दो सूक्ष्म है वो सब अब ध्यान देंगे तो मेध्या दे वरण का क्या हुआ कि पवित्र पदार्थ को खाना तो आदि है ना आदि से लेना अपवित्र पदार्थ तो तो को ना खाना अपवित्र पदार्थ को ना खाना ये सब क्या है सोच है ध्यान देना मिट्टी तथा जल आदि से होने वाला मिट्टी तथा जल आदि से होने वाला स्नान आदि बाह शौच है तथा पवित्र पदार्थ तो को खाना आदि से क्या लेना अपवित्र पदार्थ तो को ना खाना ये कैसा सोच है ये बाहे है भोजन व्यवस्था जहां तक हो सके अपनी अलग रखनी चाहिए जहाँ अब बहुत मिलावट है घी में जो तो मिलावट चर्बी की चलती ही है गैर तो रिफाइंड में भी, मिला तो मिला भी मिलावट की संभावना रहती है तो में तो है ही ये तो संसद में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे खाद्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था मिलावट चलती सरकार के मानक के अंतर्गत आ गया है की खाद्य तेलों में इतने चर्बी मिलाई जा सकती है और उसको एक कानून दंड नहीं हो सकता है मानक अंतर के अंतर्गत आए सरकार के लिए उसको कानून से भी फंसा नहीं सकता है कोई पकड़े जाने पर भी ठीक हो चुकी है सरकार की तरफ मिलाने की तो रिफाइंड में तो है ही गैर रिफाइंड में भी संभावना है जिसको हो सके बीज लेकर के अपने बीज का तेल निकाल ले सबसे बढ़िया वही है और जी खाए नहीं खाना है तो अपनी गाय भैंस रखते या अपने कोई खास व्यक्ति की हो गाँ मिलावट तो सब करते हैं यहाँ तो सुनने में आता है गांव में लोग अच्छा कहते थे कोई बता रहा था कि वो डालडा मिला देते हैं उसी में दही जमाते समय डालडा मिला देंगे भैंड मिला देंगे ऐसा भी सुनने में आया है तो कुछ भी नहीं जो अपना हो तो खाना या अपने कोई खास वक्त हो नहीं तो भी जरूरत नहीं खाएंगे नहीं तो जब मनी अपवित्र हो जाएगा तो साधन वजन कुछ होगा ही नहीं कुछ नहीं भाई यही बचना चाहिए बाजार बाजार के बनाए हुए जो पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए कभी ये जो शरबत अरबत बाजार में बिकते हैं ना बहुत दिन तक टिकाऊ बने रहे तो ये आप अपने से बनाएंगे तो खराब हो जाएंगे और बहुत दिन तक टिकाऊ रहते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसके कारण वो जल्दी खराब ना हो और जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल कुछ पशुओं से प्राप्त होते हैं कुछ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं तो केमिकल, है, है। तो केमिकल कहाँ से निकलता है उसका स्रोत क्या है ये तो कोई जानकारी नहीं करता है प्रायः पशुओं से प्राप्त केमिकल सस्ते पड़ते हैं वनस्पति से प्राप्त महंगे पड़ते हैं तो लोग उसी का उपयोग कर लेते हैं है तो मुझे वही डर जाना आपकी साथ ही पदार्थ है लेकिन सुरक्षित रखने ले के लिए जो मिलाया गया है वो क्या है केमिकल सुन करके लोग देर बाद समझ करके लोग चुप हो जाते हैं केमिकल क्या है किससे बनता है इसका कोई जानना नहीं चाहता है तो वो बहुत इसमें उसके बिना कोई मर नहीं जाएगा रोटी दाल खाकर आराम से किया जा सकता है मर नहीं जाएगा मर भी जाए तो अच्छा स्वधर्म का पालन करते हुए मरेगा लेकिन युवा ऐसी है लोग मानते हुए साथ अच्छा आश्रम में जो है बहुत ज्यादा बुद्धि खराब है जो गरीब है वो गाँवों में रहता है मैं सोचता हूँ उसका धर्म अभी भी, भी सुरक्षित हो सकता है किसी का तो गांवों में लोग हम तो यही देखते थे कि अपने बीच के लोग तेल निकाल देते थे सब अपने बीजों में तेल निकालते थे शायद हमने किसी को तेल खरीदते नहीं देखा जिसमें खेती होती थी खेती वालों घर में गाय भैंस है तो घी खाएंगे नहीं घी नहीं खाता हमने नहीं देखा घी खाते किसी को कोई सूख नहीं है घर में गाय भैंस है तो घी खा लेंगे और नहीं हो रहा है तो छे महीने लोग ही नहीं खाते तो उनको कोई चांस भी नहीं कुछ हुआ छूट भी थोड़ा ऐसा है तो बाजार से भी खरीद कर नहीं खाते छुआ तो छूट भी कुछ मानते लोग इक्का छूट तो पर भी वो इस कारण भी क्या है आप भी तो भक्षण से बच जाते हैं हम लोग ये आश्रम होगी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार हो गई भंडारा भंडारा सब कुछ हो जाता है ये कोई तो नहीं देखेंगे की ये बाय शौच लग गया बाय पवित्रता हो गई शौचकार पवित्रता शौच का अर्थ है भावा, उकर पवित्र का अभी देखो तीर्थों में ग्रामीण लोग आते हैं सिर पर देखो पोखी रख के चलते देखे आपके देहात के लोग है सिर पर सब आटा दाल वो घर से बांध करके लाते हैं गरीब लोग हैं, और सिर पर रख करके चलते हैं कहीं लकड़ी देखते हैं रोटी बना लेते हैं बना खा लेते हैं देखा होगा आपने नहीं इधर बनाते हैं उनका सुरक्षित है पैसे वाले आते होटल में सब खाते हैं चलिए और पैसे वालों को सब खत्म हो गया ये अपने घर पे लेकर आता है और दो चार लकड़ी इकट्ठा करते हैं हैं, गरीब लोगों को प्रक्षालन करना चित्त के मल कौन है रागव द्वेमो है ना रागव द्वेज आदि ये चित्त के बलों का प्रक्षा करना चित्त के बलों को धोना ये क्या है आप भंतर सोच है बाय सोच के लिए भी एक बार आया था उससे क्या होता है कि अपने अंगों में घृणा होती है और दूसरे के साथ असंसर की भावना आती है कि जो बहुत ज़्यादा पवित्रता पर ध्यान देते हैं मिट्टी पानी स्नान करना तो उनके अपने अंगों से घृणा होने लगती है रोज रोज़ इसकी हम सफाई करते हैं रोज़ रोजी गंदा होता है बार बार पवित्र होता तो उनको अंगों, अंगों से घृणा होने लगती बार बार मिट्टी लगा ले बार बार हंगी टून लेता और जो अपने पवित्र रहते हैं और दूसरा पता नहीं स्नान करता है कि नहीं करता है लोकसंका करके कु करता है कि नहीं पेड़ धोता कि नहीं धोता तो क्या है कि दूसरे के साथ मिलने जुलने की सात संसर्ग की भावना भी रहती है ये बताया था पहले ये बाह सोच का ही फल बताया था हमें किसी के साथ भी उठो बैठो कथित हो क्या होगा ये सब है तो भय सोच भी डर नहीं है सार्थक है और बाय सोच का फल है कि फिर सोच अवश्य आना चाहिए उसके बिना जबर हो रही जिंदगी आंतरिक सोच के बिना ये दोनों देखना संतोष संतोष देखेंगे उत्तर में तो शायद पंजाब में कुछ कम है सोच ऐसा लगता है दक्षिण में तो सोच है ही नहीं शौचाचार नहीं है प्राय दक्षिण भारतीय सौच जा करके मिट्टी से हाथ नहीं धोते हैं दक्षिण भारतीय तो ऐसे ही वो मिट्टी से हाथ नहीं धोते हैं और ऐसे है। उत्तर में तो अभी ग्रामीण संस्कृति में सभी मिट्टी से हाथ धोते हैं लेबर मजदूर सब हाथ धोते हैं यहाँ तक कि खेतों में जो तो मजदूर काम करते हैं उनको भी नाश्ता भी कराओ तो वो हाथ धो हाथ पर धो करके कुल्ला करके तभी तो कुछ खाएगा ऐसे नहीं खाएगा पैर भी रोता है मजदूर पैर भी रोता है हाथ भी धोता है कुल्ला भी करता है तभी तो कुछ खा सकता है वो कुछ इतना भी ले नहीं सकते दक्षिण में पहुंचता है इतनी नहीं है पंजाब में शायद कुछ कम है ऐसा लगता है उत्तर में और देश और देशों की शिक्षा पंजाब में कुछ कम लगती है इनको उत्तर में बहुत है लेकिन अंग्रेजी संस्कृति के चलते अब सब जगह बराबरी हो जाएगा धीरे धीरे बराबर उड़ीसा में मैंने देखा उड़ीसा में काफी अच्छी नहीं है मैदान जाने की। हम्म हम्म। तो अपने शरीर के प्रति बहुत ध्यान रखते है बंगालू बंगालियों में स्नान नहीं करना तो उड़ीसा में अच्छी बात है की जाने की ही हाँ मैदान में जाते हैं खेतों में जाते हैं खेतों में तो चले वो बिल्कुल रोड उसके ऊपर ये तो बहुत गंदे लोग हैं ये तो अच्छा कर्नाटक में हमने देखा वहाँ सड़क किनारे सोच नहीं करते कर्नाटक में उत्तर में सब जगह करते वहाँ महाराष्ट्र में करते हैं उत्तर प्रदेश में भी करते हैं उत्तर प्रदेश में भी बिहार में भी सड़क किनारे शोच करते हैं महाराष्ट्र में भी करते हैं कर्नाटक में नहीं करते मैंने देखा के हाईवे हाईवे और में खूब रोड गया है <laughs> तो सोच बाद दूसरा क्या एलियम? यम संतोष पहला सोच है दूसरा संतोष है संतोष देखना कितना अच्छा है संतोषा साधना साधनाथ अधिक अनुपादित सन्निहित साधनाथ सनिहित साधन को लिखिए प्राप्त जीवन निर्वाह मात्र साधना प्राप्त जीवन निर्वाह मात्र साधना क्या देखा प्राप्त जीवन निर्वाह मात्र साधना यह साधना किस कर्त है इस प्राप्त जीवन निर्वाह मात्र साधना अधिकत से अनुपादित सह अनुपादित का अनिच्छा प्राप्त जीवन निर्वाह मात्र साधना इसका इस है प्राप्त हुए जीवन निर्वाह मात्र के साधनों से क्या प्राप्त हुआ जीवन निर्वाय मात्र का साधन केवल जीवन निर्वाय का साधन जितने से जीवन निर्वाय हो जाए उतना साधन यदि प्राप्त है तो प्राप्त हुए केवल जिन जीवन निर्वाय के साधन से अधिकस अनुपाद अधिक को प्राप्त करने की इच्छा ना करना जीवन अधिक नहीं अधिक प्राप्त होने की बात नहीं की गई है जीवन निर्वाय मात्र का साधन यदि प्राप्त हो गया है तो अधिक को प्राप्त करने की इच्छा न करना यह क्या है संतोष है क्या प्राप्त हो गया है जीवन निर्वाह मात्र का और यदि वो भी प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी भी इच्छा नहीं करना जैसा भगवान चला रहे हैं चलाने को तो। है यदि प्राप्त हुआ है तो अधिक की इच्छा मत करो नहीं प्राप्त हुआ तो उसकी भी मत करो ये संतोष है संतोष करके यहाँ पर हो प्रसंगिक लोभता क्यार से हाँ लोग बिल्कुल प्राप्त हुए जीवन निर्वाह मात्र के साथ अधिक को प्राप्त करने की इच्छा न करना एक कपड़ा दो कपड़ा में काम चल सकता है है ना चलने तो अधिक क्यों सोचते हैं कि उनको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए है अच्छा अच्छा सामान हो जाए ऐसा सब तो सोचना नहीं चाहिए जो ऐसे ही चल रहे तो उसको अपना जो है ना, जो रोटी मिल जाती है रुकी पर्याप्त है अधिक मलाई की अधिक जो है ना इच्छा मत करो ऐसा भोजन हो ऐसा उनबंधन हो जाए यार निसंतोष रखना चाहिए हमेशा आगे देखेंगे तपोधुंद सहनम सब किसे ऐसे है को सहन करना तफ है को द्वंद क्या है द्वंद जिगत पिपा है ना मतलब क्या शुद्धा पिपा सा प्यास को सहन द्वंद्व को सहन करना तफ है तो द्वंद क्या है भूख प्यास इसको सहन करना क्या है तप है लोग साधु बन गए और लोग बोलते है यहाँ बाल भूख मिलता ही नहीं है तो क्या तुम खाने के लिए बन गए क्या यदि कुछ तब करना है तो नहीं भी मिले एक दिन दो दिन तो क्या फर्क पड़ता है तब तो होनी चाहिए जीवन में उनका ओंकारेश्वर में स्वामी रामानंद जी थे मारकंडे आश्रम में उनके आश्रम में फाचा नहीं मिलता कोई बोल लिया वहाँ पर चतुर्माश में कि महाराज जी तो साधुओं को सुबह कुछ मिलता नहीं है तो बोले साधु बंद हो तो। गए अंदर इतनी भी किसी इच्छा नहीं है कि तुम ग्यारह बजे तक झूठे रह सोच तो बंद पे हो तो अब बात तो सही है तो भोग प्यास को आसान करना एक प्रकार का से आयता है होना चाहिए जीवन में कुछ खाना पीना थोड़ा कितने लोग बकरी देते हैं दिन भर खाते रहते हैं पता नहीं कैसे कैसे खाते हैं समझ नहीं आता है नहीं ना बार बार गुजन ये करना चाहिए समय का और ये देखेंगे तो ढंड क्या हुआ जिगस्ता के पास से भूख प्या सी तो इनको तो आसान तो करना भी क्या है तो ना हाँ तो है गर्मी है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं या व्याकुल होकर अपना काम भी छोड़ देते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है शीत आ गई तब भी भजन ध्यान स्वाद्या छोड़ दीजिए उष्णता तब भी छोड़ दीजिए उसको स्नान करना क्या है सफ है यथासमो सबको स्नान करना चाहिए शीत उष्ण द्वंद स्थान आत्मे स्थान का खड़े रहना आसने का बैठे रहना मतलब तो खड़ा होना और बैठना ये द्वंद्व है इसे लोग बोलते हैं भजन करो कुछ ऐसे लोग हैं सुनता है हमसे तो आधा घंटे बैठे नहीं जाता है भजन बताइए फिर दो तीन घंटे में बैठे नहीं जाएगा बहुत लोग ऐसे सुबह सुबह घंटे रहते हो चारों तरफ थोड़ा बैठ के साथ रहना बैठे नहीं जाएगा कोई स्थान करके खड़े होना और आसन का क्या है बैठना ये भी क्या है स्थान करो जहाँ खड़े होने की जरूरत हो वहाँ खड़े हो जहाँ बैठने की जरूरत है बैठो तभी तो भजन हो पाएगा और काष्ट मऊन आकार काष्ट महून और आकार मौन सुबह सुबह साधक को घूमने नहीं चाहिए वो बोध देखो जब देखो चाहे सुबह हो चाहे शाम वो घूमते ही रहते हैं क्या बलन कब भलन करते हैं भगवान बना कोई नियम ही नहीं है कि दो चार लड़के लोग बैठते हैं ऐसा दूर नहीं काष्ट मौन और आकार मौन दो प्रकार के मौन बताए गए काष्ट मौन में क्या है अपने अभिप्राय को चेष्टा से भी करना है जो आकार मौन है ना आकार मौन तो वाणी का मौन है कि आप वाणी से मौन हो गए हैं और आकार मौन में वाणी से मौन रहना होता है लेकिन आप अभिप्राय को व्यक्त कर सकते हैं आप लिख सकते हैं संकेत कर सकते हैं सुधा लगती है, तो सकते है। तो लगती है तो ऐसे कर सकते हैं प्यास लगती है ऐसे कर सकते लिख के सकते लेकिन जो कष्ट मौन है वहाँ किसी भी स्थिति में अपने अभिप्राय को नहीं व्यक्त करना है भूख लगी है तो न लिख सकते ऐसे भी नहीं कर सकते प्यास लगी है तो ऐसे भी नहीं कर सकते है मुखार है तो ऐसे भी नहीं किसी को कर सकते तो कोई किसी चाहे प्राण चले जाए लेकिन कुछ अभिप्राय नहीं हो व्यक्त करना है काष्टमोल जो कठिन होता है उसको भी सहारा लेना चाहिए काष्टे सब बोला द्वंद है ये तो ध्वध को शहान करना सबसे और तब के बिना अंतरकरण की शुद्धि नहीं होती तब कुछ नहीं चाहता है वो पातंज लोक प्रदेश में लिखा हुआ है कि किसी ने मोन लिया था काष्ट मोल जीता पेश का ना पातंजलोक साल दो साल तक वो व्यक्ति दिखाई दिया फिर पता नहीं चला घर चला गया हरिद्वार में उठा ऐसा उसने लिखा हुआ है लेखक ने लिखा फिर पता नहीं चला कहाँ में कारण और उनको नहीं दिखाई दिए लेखक को तुम्हारे ये कार्य मोर्ड का अभ्यास कैसे करेगा इसका मतलब कम से कम दो साधन अभ्यास दो करना लो, लो, है।, लो, लो है उसके लिए व्यवस्था व्यवस्था मन में आप नहीं पिवस्था, पिवस्था। है नहीं कर, कर, जो कितना बड़ा साधन करना है हाँ यदि देखो उत्तम तो ये है तो तो चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा भी हो मतलब अभ्यास करना चाहिए लेकिन वो, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी जिस काष्टभि का जिक्र उन्होंने किया है उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी ऐसे ही वो मतलब गंगा के किनारे दिखाई देता था तो इन लोगों को पता था तो ये अपनी तरफ से जाके देख लिये तो ले लिया वो खरीद लेता था इस तरह का था उसका ये और कठिन है लेकिन जो आप कहते हैं वो ऐसा भी हो पर वो एक रणछोड़ जी ने गुजरात में तीन साल का काष्टभ किया था चित्रकूट में हुए हैं वो भगवत प्राप्त संत हो गए हैं वो भगवत प्राप्त थे तो उनका तो ये था कि पहले से ये था कि कोई देखेगा नहीं पहले से कि खिड़की में लोग रख देते थे उनके निवास में तो दो खिड़कियां थी तो एक खिड़की खोल करके वो अपना पात्र रख देंगे दूसरी खिड़की खोल करके बाहर से लोग वो रख देते थे पर देख नहीं पाते थे, समय अलग अलग था तो तो इस तरह तीन साल रहे वो बहुत महापुरुष थे बहुमत राव बनते थे चित्रकूट में हुए का नाम था वो भी बड़ा कठिन है तीन लेकिन ये और ऊंचा है जैसा वो पतन लेकिन ऐसे भी बड़ा कठिन है की आपको बीच में बुखार आ गया तो फिर आप आग उसमें लिख नहीं सकते लिख दें तो रुकाशम नहीं रहेगा आपका ठीक तो। है ग्यारह महीने किया अच्छा। वो अंदर है। वो बना के दर, अंदर जमीन के अंदर खिड़की थी टाइम अलग अलग था रोटी वो रख के चले जाते ग्यारह महीने किसी को देखा लिखा कुछ नहीं और पहले तीन महीने तो बाद में उन्होंने बाहर आके बोलते पहले तीन महीने तो ऐसे कई बार दीवारों के साथ ऐसे कहाँ फा लिया क्या संकल्प ले लिया बोलेगा तीन चार महीने के बाद अंत के महीने में तो ये भी इच्छा नहीं कर रही कि रोटी जाकर लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ रहने तो क्या जा रहा एक गणेश दीपा में एक साधक रहता था तो 2004 में हम लोग गए वहाँ वो युवक ही था अखाड़े का था पता नहीं कितने साल का ऐसा मोल ले रखा था कास्टमोन तो नहीं था पर मोन वो बताया पहले तो इतना परेशान हो गया ऐसा लगता था कि वो फिर बोले सब बोले सब भगवान आनंद आने लगा ऐसे ये इसमें उसके बाद अभ्यार्स करना चाहिए कुछ प्राप्त करना है तो साधन करना चाहिए तो ये काष्टमोहन और आधार मोहन दोनों तो इस को चाहिए ब्रितानी जाना ब्रितानी क्या ऐसा है की चयु है पाठ क्या है शाम दोनों शाम है चीण। तो किसी प्रति में पाठ है क्या एवं किसी में है क्या एसाम हम दोनों को बताए देते हैं शाम बता रहा हूँ चांद्रायन और सांतपन शान्तपना चांद्रायण और शांतपन ये अलग अलग है व्रत दिए हुए है टीकाओं में देख लेना कृष्ण व्रत चांद्रायण व्रत और शांतपन व्रत कृष्ण चांद्रायण और सांतपन कितने नाम दिए है तीन यथा योगम रहे सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण चांद्रायण तथा सांतपन आदि द्रतो, व्रतों को तो जब एसाम पाठ है ना क्या ऐसा तो ऐसा करेंगे ऐसा द्वंदा नाम सहनाए इन द्वंदों को सहन करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथा योगम करते हैं सामर्थ्या द्वंदो को सहन करने के लिए सामर्थ्य के अनुसार कृच्छ चांद्रायण तथा सांतापन आदि व्रतों को करना चाहिए दोनों को खान करने के लिए क्या करना चाहिए कृष्ण चंद्रायण तथा सांतपन आदि व्रतों को करना चाहिए टीका में देख लेना नियम है कृष्ण में क्या है तीन दिन तक एक ग्रास मुर्गी के अंडे के बराबर ऐसा कुछ थोड़ा भोजन लेना फिर तीन दिन तक कुछ भोजन लेना ऐसा अलग अलग नियम है उनका अभ्यास कर लेना चाहिए है ना तो इसे इसमें सब देख लेना हम बता नहीं रहे हैं सब खाऊ आग देना सांतपन व्रत तो बहुत कठिन है कि गोमूत्र थोड़ा सा लेना है कुछ दिनों तक फिर कुछ भोजन न करे कुछ से पानी थोड़ा पी फिर भोजन कुछ बताया ना तो ये करते को सहन करने के लिए ये करे और जिनकी प्रति में चार यो पाठ है ना तो ये अर्थ करेंगे की सामर्थ्य के अनुसार शीर्ष चांदायन और शांत आदि व्रतों को करना करना तप है करना क्या है करना ही तप है या इनको करना ही द्वंद सहन करना रूप है तो इनको इन को करना तप है या इन व्रतों को करना द्वंदो को सहन करना है ये शाम में क्या है द्वंदो को सहन करने के लिए कर नाम कर दूंगा द्वंदा नाम सैनाक ध्यान होगा वो पूर्णवधमी है